प्रश्न पूछा गया था यह हाँ पांचवे प्रश्न में कि मनुष्यों में जो लोग ओंकार का ध्यान करते हैं वे कौन से लोक को जीतते हैं इस प्रश्न के जवाब में आचार्य पिपला कहना है निर्भर होता है ओमकार का ध्यान के ऊपर यदि ओम को ध्यान कर रहा है जिस विष्णु की प्रतिमा विष्णु की उसी को उस ब्रम का प्रतीक उपासना करता है तो अपरभ्रम मिलेगा उसको पर ब्रह्म नहीं और ओम को आलंबन रूप ग्रहण करता है तो कर्म मुक्ति होगी पिपला जो अपराल ध्यान छेद अपर मात्र साधन परालंबन छेद क्रमेण पर प्राप्ति साधन उत्तर महा एकद्दे सत्यम पंचापरंच ब्रह्म यद तस्माने आयदे नैकद मनतीम पर ब्रह्म सत्यम गो विप्लाद महर्षि जवाब दिया सत्य हे सत्यम यह जोकार यदारेतकार वह निश्चय ही परब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों का ही साधन है पर मने सत्य जो अक्षर तत्व है ब्रह्म तत्व है और ये मन हृणगिरूप है अपरब्रह्म दोनों का ही साधन लेकिन एक का साधन करके नहीं कहेंगे सामर्पण कह दिया जाता है दोनों का साधन ही कह करके लेकिन वास्तव में ब्रह्म का तो कोई साधन है नहीं पर क्रम का साधन नहीं कह सकते पर ब्रह्म प्राप्ति जो क्रमश होगा उसका ये साधन कहा जाएगा और अपर परम का तो साधन है ही अतः तस्मा इसलिए विद्वान जो है एत नहीं व आयतने न ये सोमकार ब्रह्मचिंतन रूप इसी उपाय से नहीं वा इसी आयतने न आलंबन इसी उपाय से इस साधन से एकत्री पर ब्रह्मे से किसी न किसी एक को प्राप्त कर देगा उसी प्रकार के है जैसे एक रोड है वो रोड बीच में है दो राज्यों का इधर है एक राज्य दूसरा राज्य अब रोड में चलने वाला किसी भी राज्य को प्राप्त कर सकता है इधर घूम जाएगा तो इस राज्य के में चला जाएगा उधर घूम जाए तो राज्य में चला जाएगा ओम रूपी रोड भी ऐसा है निर्वर होगा आप इसको किस तरफ घूमोगे इसको कैसे ग्रहण करोगे उस हिसाब से आप पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हो अपर ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हो भाष्यकार का देददवई सत्य काम ब्रह्मवई वही परमचा अपरंच ब्रह्म यह जो सुप्रसिद्ध पर ब्रह्म और अपरंच ब्रह्म परम कौन से लेना परम का तात्पर्य परम सत्यम सत्य जो अक्षर तो से कहा गया जो पुरुष नाम से भी कहा जाता है वह पर अपर ब्रह्म क्या है प्राणाख्याम प्रथमजाम प्राण नाम से भी कहा गया था हिरण्य गर्भ समष्टि समष्टि का अभिमानी देवता है वो लेना जब प्रथम पैदा हुआ प्रथम ओंकार आत्म का ही है ओंकार आत्मात्मा कैसे कह सकते हो आप प्रयोग कर दो उपासना हो जाएगा वो ब्रह्म में ओम की दृष्टि करना है तो उचित नहीं है ओम में ब्रह्म की दृष्टि करना है तो उचित होता है उपासना निकृष्ट में उत्कृष्ट दर्शन होता है ना क्योंकि ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र ही ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा हमेशा निकृष्ट में उत्कृष्ट का दृष्टि किया जाता है इसलिए ब्रह्म का दृष्टि ओम में करना चाहिए क्योंकि ब्रह्म एक उत्कृष्ट है और ओम निकृष्टत्व शब्द इसलिए आम पहला पंक्ति कर न ब्रह्म उद्देश्य ना ओंकारत्व विधान उद्देश्य करके द्वितीय है ना परम करके परम ब्रह्म परम अपरम च अपने कवि है ना तो द्वितीय है द्वितीय से साध्य कोटि में आ गया उद्देश्य कोटि में आ गया उद्देश्य को में लेकर ब्रह्म को उद्देश्य करके ओंकारत्व के विधान करोगे तो ब्रह्म ही ओंकार दृष्टि प्रसो ब्रम्ह ओंकार दृष्टि की प्रसन्ति हो जाएगी दिन न संख्यम सूत्र दिया है, ब्रह्म स्थितियों भक्ति को विपरिणाम करके ग्रहण करना पड़ता है जैसे लोकेश साम उपासित इत्यादि लोकेश पंचविधम उपासित छो परिषद में आता है लोकों में पंचविध साम उपासना करो लोकों में साम सप्तमी है लेकिन स्पष्ट लोकेश पंचविधम साम दी है तब कहेंगे नहीं बाक्ति प्रणाम करो पंच सामसु पंचवोपास करना पड़ेगा क्यों निकृष्टे ओंकार ब्रह्मि सिद्ध थी निकुष्ट ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करना उचित होता है ऐसा फिर दोनों में भेद मानना पड़ेगा फिर अभेद कथन कर दोनों में ही यदि तो ओंकार आपने अपरम चयोग कैसे कर रहे हो आप आप्य औपचारिक है शालिग्राम तो विष्णु है कह दिया किसी ने नर्मदेश्वरी शिव जी है, है। तो कहने से वो पत्थर थोड़ा शिव हो जाएगा वो जो अभेद है औपचारिक है आपको भावना बनाने के लिए भक्ति आपके जगाने के लिए साक्षात शिव सात विष्णु है ऐसे करने से में पेशास, उसमें कहते यहाँ पर हमने अभेद जो हुआ है व्यवहार व्यवहारिक है उपचार होने से वास्तव क्या है तो ओंकार प्रतिकास ने देखा ओंकार प्रतिकम चम चमेद ओंकार एवकारिया ओमकार आत्मा की है वह जो है औपचारिक है वास्तव में ओंकार प्रतीक अथवा कुछ लोग कहते हैं ऐसा कर लो इसको परम ब्रह्म प्राप्ति के लिए यह ओम संपद उपासना हो जाता है और अपर ब्रह्म प्राप्ति में प्रतीक हो जाता है संपद और प्रतीक ऐसा भेद कर देते हैं परम ही क्यों ऐसे क्योंकि क्या पर हम सीधा ओम से प्राप्त नहीं कर सकते कहते बिल्कुल नहीं कि परब्रह्म तो किसी शब्द का वाचार्थ है न उपलक्षण हो सकता है न कुछ भी नहीं क्यों परम ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनु सर्वधर्म शेष वर्जित नक्यम अतिद्रिय गोचर केवल ही न मन सा अवगाहित क्योंकि परब्रम कैसा है शब्द रूप रस रसगन स्पर्श किसी के भी द्वारा उसको उपलक्षण करने योग्य नहीं है क्यों? क्योंकि नहीं विशेष क्योंकि वहां सकल प्रकार के धर्म रूप रस स्पर्श आदि जो धर्म है द्रव्य गुण जो धर्म है किसी भी प्रकार का धर्म विशेष से रहते आते हुए किसी धर्म विशेष के तो जितने भी शब्द होते हैं लेकिन किसी धर्म विशेष के वाचक होगा या तो लक्षक होगा जिसमें कोई धर्म ही नहीं है उसमें ना लक्षित कर सकते ना? हो ना वाचन हो सकता है अभिधान हो सकता है सर्वधर्म विशेष मन से अवगाह केवल मनसा केवल मन के द्वारा या अन्य किसी इंद्री के द्वारा भी उसको अवगाहन करना ग्रहण करना किसी प्रकार से संभव नहीं है क्यों अत इंद्रिय गोचरत्वाद क्योंकि अत इंद्रिय विषय कैसा है विषय है फिर साधन क्यों कह रहे हो आप तब जब तू के विषय में कहना है विष्णुआ प्रतिमा स्थानीय भक्त्यावे ध्याना की ये विधि विधान से ज्ञापन हो रहा है कि भाई विष्णुआदि की प्रतिमा विश्व आदि का प्रतिमा जैसे हुआ करता है तस्थानापन एक प्रतीक समझो कि ओम भी इस ओम में क्या करोगे आप जैसे विष्णु की प्रतिमा में भक्ति से एक विष्णु भावना होती है उसी प्रकार से इस ओम में भक्ति से एक ब्रह्म भावना करेंगे ऐसे भावना करके ध्यान करने से तत्प्रसिद्धि और ब्रह्म की प्रसन्नता ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी अगर तो प्रतीक फिर तो संशेष होगा विशेष कथन तो करनी पड़ेगी कि से करे मनसा इंद्रियवाज भी कर ली तथा दस्य ओंकार आवेश असम यदि ऐसा ब्रह्म है सर्वधर्म वर्जित है फिर ऐसे ब्रह्म का ओम में कैसे भक्ति आवेश करेंगे अरे विष्णु तो सगुण साकार है उसकी तो भावना कर लेंगे उस पत्थर के अंदर अपने का सर्वधर्म नहीं थे निर्वुण निरागा निर्विकार निष्कल सब कुछ है वो ऐसा जैसे करेंगे कुछ न कुछ तो चाहिए ना। उसके ना भावना नहीं की जा मन कोई वृत्ति नहीं बना सकती है निर्वुण आकार शब्द ही बोलेगा अपमान और क्या करेगा नहीं तो शब्दोच्चारण कर भावना थोड़े होगा तब इसे टीका सूर्यां कर विशेषम तो वक्श थी तब कहेंगे आगे सूर्य को लेकर कहेंगे जो पुरुषत्व है ना उसको ध्यान करना सूर्या ओंकार के साथ दोनों बातें कैसे हो सकती है इसी को लेकर ओंकार पर ब्रह्म तुम अर्थात नहीं तो आज पराम से करे पर ब्रह्म प्राप्ति का यही साधन है यह कहना व्यर्थ हो जाएगा इसे मानना पड़ता है का मतलब क्या होता है ब्रह्मत ब्रह्मत कहते कि भाई प्रकाश तदोपासन चित्त से निर्मल्य सती निर्विशेषम स्वयं प्रकाश ते प्रसिद्धि के अर्थ है आंदिरी तदोपासन ऐसा ओम में ब्रह्म दृष्टि करते हुए उपासना करने से चित्त निर्मल होगा चित्त निर्मल होने से वह निर्विशेष होगा वह स्वयं ही प्रकाशित हो प्रकाश क्यों सब प्रकाश है समल होने के कारण से ही क्या है अब प्रकाशता को प्राप्त नहीं हो रहा है उसके प्रकाश होता हुआ भी प्रकाश स्वरूप होता हुआ भी प्रकाश नहीं हो पा रहा है मल की वजह से वारिश है ना कहते है जैसा पीछे बादल के पीछे विद्यमान सूर्य संप्रदायशीन क्या करे बादल ढके हुए कह दिया, दिया कि प्रसिद्धति अनुभव में आ जाएगा वो कद शास्त्र प्रामाण्य तो यह विपला जवाब देते ही नहीं तथा अपरंच ब्रह्म इसी प्रकार से वह जिस पर को प्राप्त कर सकता है इसी प्रकार से वह अपर को भी प्राप्त कर सकता है तो प्राप्त प्राप्त कर कर सकता है। को भी कर सकता है है वह को भी कहते हैं तस्माद इसी से परंचा, परंच ब्रम यद ओंकार इसलिए औपचारिक प्रयोग हो गया जो पर है वह भी ओम ही है जो अपर है वह भी ओंकार ही है तस्माद विद्वान ऐसा जानता हुआ जो विद्वान है आयत आयतने न आलंबरे न किसी आयतन मैंने आलम्बन के द्वारा मूल में गया भाष्य में विद्वान आत्म प्राप्ति साधने न ऐसा पाठ है उसका बीच में दो शब्द होना चाहिए ऐसा अनविरी देखिए अंतिम से दूसरी पंक्ति नीचे से ऊपर नहीं वित्तीम आयतने न आलंबने नमाय गलित में दृष्टअ प्रमा से गायब हो गया है दो शब्द गल गए माने गायब हो गया जोड़ लेना पड़ेगा करना पड़ेगा आलंबनीन मतलब आत्म प्राप्ति का साधन होने से वो ओंकार ऐसे ओंकार का ध्यान के द्वारा एक धर्म परम अपरम वी परम व्या तो प्राप्त करेगा नहीं तो अपर को, ब्रह्म को तो निश्चित प्राप्त करेगा ब्रह्म अनुगछती भ्रम को प्राप्त कर जाएगा कैसे प्राप्त कर सकता है कि निर्भर होता है ना साधन के ऊपर जैसे साधन को अपनाओगे वैसे तत्व तो की प्राप्ति होगी तो चाहते तो ऊंची तत्व अनकृष्ट साधन को अपनाओगे तो आसानी से प्राप्त होगा बहुत लंबा समय लगेगा जैसे को मुख्यमंत्री से कोई काम कराना है आप यहाँ प्रेसडीएम कार्यालय के चपरासी को पकड़ लिए और चपरासी क्या करेगा अपने बापू को कहेगा बापू किसी और को बोलेगा वो उस और को बोले करते करते करते जो है जब तक तो मुख्यमंत्री बन जाएगा वहां सारा लाइन लगाया फेकार हो जाएगा नहीं और इसीलिए किसी मंत्री को पकड़ लो डायरेक्ट आपको मुख्यमंत्री से मिला देगा उच्च अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी लोग होते हैं वहां तो तुरंत आपको मिला देगा तो उसी प्रकार से हम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो चालीसा पढ़ रहे हैं तो क्या होगा <isphere ends> प्राप्त करना अनुमान चाहते हो वो हनुमान चालीसा शिव चालीसा रुद्र चालीसा कुछ और चालीसा पढ़ रहा है तो कहाँ से प्राप्त हो हनुमान जी के पास पहुँचोगे आप मान लो इतना आपने हनुमान चालीसा पाठ किया रोज एक सौ पाठ करोगे हाँ? तो प्रश्न हो जाए चलो बेटा मरेंगे तो मेरे पास आएगा मैं तुमको दे जाऊंगा राम जी के पास और राम जी उधर दे जाएंगे ऐसे करते करते तो ब्रह्म के पहुंच जाओ कब पहुंचे नहीं, नहीं भी आप फेल हो जाए अरे ओम ऐसा है ये जो है ओंकार ब्रह्म का नैविष्टम आलम अत्यंत समीपल आलंबन है निर्दिष्ट शब्द बनता कहां से अंतिक का बाढ़ सूत्र है सूत्र है? अंतिक शब्द के जगह पर नेद आदेश होता ये सुन करते बोलते मनिच इनके पर रहते हुए अंतिक शब्द को नेद आदेश और बाढ़ शब्द को साधा होता है निर्दिष्ट साधिष्ट नमो निर्दिष्ठा प्रिय दवाष्टा जनमो शिविर मैं निर्दिष्ठ आ पही है और दविष्ठ भी आ, आ पी है अत्यंत समीप मैंने आप है और अत्यंत दूर भी भगवानी नास्तिक के लिए अत्यंत दूर है और आस्तिक के लिए अत्यंत नजदीक है और क्रह्म ज्ञानी के लिए तो अत्यंत अत्यंत नजदीक है वो क्योंकि है उसका अपने स्वरूप से और ने से कोई चीज हो सकती है क्या आप अपने स्वरूप ही अत्यंत समीपुत्र है समीपुत्र बोल इसे कहते हैं ब्रह्म का जो आलम ओंकार है वो कैसा है निर्दिष्ट है इसे मुख्यमंत्री का खास मंत्री है ना कोई कोई मंत्री खास होते हैं उनका वो मंत्री को पकड़ोगे तुरंत मुख्यमंत्री से मिला देंगे तेरने लगती है दूसरे को पकड़ते रहो तो दौड़ाते रहेंगे बाना बनाते एक एक अधिकारी ने एक आदेश देना देना था, और वो तो वो दे दे दे देना और वो वो वकीलों के माध्यम से से होती कोर्टों में कहानी, तो दे दे दी साफ़ को क्या? तीन महीना होने के बावजूद काम नहीं हुआ फिर किसी दूसरे को पकड़ा उनके खास आदमी को जो उनके साथ रोज उठता बैठता खाता पीता घूमता फिर तो उसको पकड़ा उसने साहब से हमारे एक का ऐसे से काम अपने रोक रखा है कौन सा काम देखा अरे देखो इसमें संकेत तो करके दे दूंगा फिर हो गया बड़ा बिगड़ा हो उस पे वकील पे वकील लाओ हमको। तुम जो तुम बहाने बनाते रहता अभी ने ये नहीं वो नहीं झूठा तुम हजार रुपए दे दे हम जाके भी काम कराते तुम्हारे सामने हो जाएगा नहीं हो सकती अरे दो तो, तो हजार पे निकालो तुम तो जो लिए हो मेरे से अब उसने दे दी देने दे के उसके सामने में गया वो जो खास मित्र था तो उसको दिया वो अंदर गया तो कागज के ले आया साइन हो गया तुरंत इसे ओम को पकड़ो भ्रम साइन कर देगा तुरंत मोक्ष का सिग्नेचर मार देगा ओम मैं चाहता परम मित्र ब्रह्म इसको पकड़ो तो खट भ्रम मिल जाएगा अपर को पहले समझाओ, फिर पर्रमति कैसे होती है उसे बाद इसलिए मात्रा, मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्राओं का विचार होगा। किस से क्या प्राप्त होएगा? और अंत में किस प्रकार से ब्रम्ह की प्राप्ति होती है सतित जगत्या तंग मनुष्यलोक मुपनयनते सत्र तपसा ब्रह्मचरिये श्रद्धया संपन्न महिमुवि एकत्र आयीत यदि वा जो कोई भी साधक एकमात्र विशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है चिंतन करता है मनन करता है भजन करता है स सीन संवेदि वा व्यक्ति उसी से प्रबोधित बोध प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त कर तो समुन्द्र ज्ञान को प्राप्त कर पूर्ण में वे शीघ्र में वे शीघ्र ही जगत्याम से तत्व तो पृथ्वीलोक में वजन को प्राप्त हो जाता है जगत्याम अभी सम्पदित है अरे पृथ्वीलोक को प्राप्त कर क्या फायदा है यहाँ भी कीड़े मकोड़े बन जाए स्वर बन जाए कुछ और बन जाए तो क्या होगा कदे नहीं, नहीं ओम के पहला मात्र कौन सा है अमात्र का ध्यान किया और तो उस वर् थोड़ा बनेगा वह कते हैं उस अमात्र का अभिमान कौन है ऋग्वेद क्या करेगा मनुष्य लोगों पर उसका मनुष्य शरीर को ही प्राप्त कराता है अन्य उनको प्राप्त नहीं करेगा वो मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करेगा भाषा कहेंगे मनुष्य शरीर में भी वह ब्राह्मण बनेगा दूसरा नहीं हो सकता गीता वगैरह में जिसे कहा है श्रीमद्राह्मण शुचि नाम श्रीमद तपसा ब्रह्मचर्य क्या करेगा वो कद वहां पर भी ब्राह्मण सिर प्राप्त होने के बाद वह तप ब्रह्मचर्य अश्रद्धांत संपन्न होकर संपन्न हो महिमानम अपने अपनी अपनी महिमा का वह अनुभव करता है ये अमात्रा का ध्यान पूजन भजन करने वालों को जो फल मिलता है था। मैंने उसको गारंटी दोबारा मनुष्य जन मिलेगा आगे बढ़े ना बढ़े पीछे तो नहीं हटेगा और गड़बड़ नहीं होगा ये मनुष्य लोग फिर वापस आएगा फिर आगे सामना करते रहेगा यद्यपि ओंकार सकल मात्रा विभाग न भगवत उसको लेना है हमें जो सकल मात्रा के विभाग का ज्ञाता नहीं है वो करके इसलिए एक मात्रा के विभाग का ज्ञान है एक मात्रा का ही ज्ञान है और उसको लेकर उपासना कर पा सकल मात्रा विभाग का ज्ञाता न भवती इसका मतलब कितनी मात्राएं होते हैं टिप्पण स्पष्ट करते हैं सकल मात्रा विभाग मात्रा विभाग अकार उकारो मकारि तीसरो मात्रा कार उकार मकार की तीन मात्राएं तासाम अग्नि वायु सूर्या ऋषि इसमें से पहली मात्रा का ऋषि अग्नि दूसरे मात्रा का वायु तीसरे का सूर्य उनके देवता पहले मात्रा का विष्णु दूसरे का ब्रह्मा तीसरे का शिव ब्रह्म विष्णु महेश्वरा देवता देवदम उनके स्थान कौन है भूभोस्वा यदि लोक पहले मात्र का भू तीसरे भूलोक को प्राप्त किया उसने दूसरे मात्र का भुआ इस स्वर्ग को प्राप्त करेगा तीसरे मात्र मात्र का स्वर सिर्फ आदित्य तो लोगों को प्राप्त करके क्रमुक्ति को प्राप्त कर जाएगा अध्यात्म तो में जाग्रत स्वप्र अ अमात्रा जागृत अवस्था है वो तो मात्रा स्वप्रवस्था मा मात्रा स्वशक्ति और वेदों में अधिवेद में ऋग्ञ जो सामानी ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद मात्र ऋग वेद है वो यजुर्वेद और म मात्रा सामवेद। समवेद यदि शाखांतर्गत अन्य शाखाओं में कहा बात है ये सकल मात्रा विभाग अनभिज्ञी वर्णयती सगल मात्राओं का वह अनभिज्ञ है को जान करके काम करता है अच्छा वह तथापि तो यद्यपि वो ऐसा है सकल मात्राओं के विभाग में ज्ञाता नहीं है एक मात्रा का है तथा फिर भी ओंकार अभिध्यान प्रभाव से गच्छति, गति प्राप्त करे। देश ओंकार वैगुण्यतया ओंकार शरण कर्म भय न दुर्गति गच्छति। इस प्रकार से वह व्यक्ति एक देश ज्ञान की पूर्ण ज्ञान है ना एक देश ज्ञान होना भी एक दोष है इस दोष के होने के बावजूद एक देश ज्ञान वैगुण्य ओंकार शरण शरण ओंकार के में कर्म इन दोनों से भ्रष्ट होने के बावजूद भी वह दुर्गति को प्राप्त नहीं करता योग भ्रष्ट है वो अतएव वह दुर्गति को प्राप्त नहीं करता किंतर फिर क्या होता है कार्य अकारा कर अकारादिमक ओंकार सारे उपासना चाहिए ओंकार उसमें अमात्र को प्रदान कर रहा है तदेक तो देश ध्यान प्रभाव ग ओंकारात्मक ओंकार क्या है? अकार मात्रा उतनी ही विभाग ज्ञान उतने ही ओम में का उस विभाग के ही मात्र ज्ञाता है वो केवल अविध्याय ऐसे को ध्यान कर रहा है एकमात्र का में एकमात्र एकमात्रात्मक अकारम ओंकार अकार को सदा ध्यायित तो ध्यान करता है ध्यान कर रहा है? शिष्ट ओंकार विधान वह व्यक्ति उसी के द्वारा मने उस एकमात्र का ओंकार के द्वारा संवेदिता न संबोधिता सम्यक प्रकार से बोधित होकर के पूर्ण क्षिप्रम शीघ्र ही जगत्यापते वह इस पृथ्वी में ही वह जन्म को प्राप्त कर जाएगा पृथ्वी लोक में भी कौन सी होनी पुश्वादी मनुष्य लोक मनुष्यलोक को, को प्राप्त करेगा अनेक जन्मानि जगत्यां समबंधी क्योंकि इस जगत में अनेक प्रकार के जन्म संभव है, पशु पक्षी बहुत सारी चीज हो सकते हैं पेड़ वगैरा को साधक जगत मनुष्य साधको को ही मनुष्यलोको ऋचा ऋचा मने देवतालो उपनयते उप निगम निश्चित रूप रूपये ऋच ऋगेद मैं टी देवदा क्योंकि प्रजापति ने लोगों को, ध्यान किया। तो लोकों को ध्यान किया लोकों से वेद निकला वेदों का साथ निकला ऐसे प्रसन्न में आता है इसलिए इन प्रत्येक मात्रा का अलग अलग वेदों से और लोकों से संबंध है ऐसे समझना चाहिए ओंकार से प्रथम एक मात्रा अभिध्या तेना क्योंकि जो है का जो प्रथम एक प्रथमा है एक मात्रा है उस मात्रा का अभिध्यान करने वाला होने से सतत्र मनुष्य जन्मनी मनुष्य जन्म में भी कौन से जन्म मिलेगा ब्राह्मण क्षेत्र वही शूद्र शांडाल एमलेच है अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए अभी कोई फायदा नहीं क्या बनेगा वो मनुष्य लोक में कहते हैं द्विजाग्रिया ब्राह्मण होकर होगा में ब्राह्मण वही द्विजो में भी जो अग्र कौन है ब्राह्मण वही वो हो बनेगा वहां बनकर क्या करेगा वो तपसा ब्रह्मचर्य, श्रद्धिया से संपन्न तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न करके महिमान विभूति अपनी महिमा अपनी वैभव को अनुभव करेगा का फल का उपभोग करेगा नीत श्रद्धा कभी भी वह श्रद्धा रहित नहीं होएगा ऐसे साधक होते हैं जो पूर्व जन्मों में जिसने ओम का साधना किया है उसका इस जन्म में क्या होगा उसकी श्रद्धा कभी डमाडोल नहीं होता जिसका श्रद्धा डमाडोल हो रहा तो है तो समझना चाहिए इसने पिछले जन्म में कोई श्रद्धा नहीं किया ही नहीं किसी कोई को और कर्म किया किया उस उपासना का और कर्म का फलस्वरूप इस जन्म में जो वेदांत भले सुन रहा है लेकिन प्रणव साधना उसने नहीं किया कोई तो और देवता की साधना की होगी सगुण सागर उपासना किया है पुण्यवशात उसको भगवान ने अब थोड़ा प्रमोशन दिया अद्वैत वेदांत सुनने का अवसर दिया है अद्वैत विधान सुनने का अवसर तो मिल गया इन अवसर सफल कैसा हो पाएगा उसके लिए प्रयास करना बहुत प्रयास करना जरूरी है विध श्रद्धा हो जाते हैं विधि तो श्रद्धा हो जाएगा तो फिर कैसे टिकेगा श्रद्धा वाला बधे ग्यारह और श्रद्धा ही नहीं रह गई तो ज्ञान टिकना है इसको यही लाभ है यथेष्ट चेष्ट न भवधिक मन मर्जी चेष्टा करने वाला भी हो नहीं होगा शास्त्र अनुसरण ही चेष्टा करने वाला होगा श्रद्धा विरहित सन यथेष चेष्ट हो वह नहीं होता किंतु योग भ्रष्ट कदाचित अपनी न दुर्गति कच्छती क्योंकि गीता शास्त्र साफ है योग भ्रष्ट है वह कभी भी किसी प्रकार की दुर्गति को प्राप्त नहीं कर सकता कल्याण कर कश्चिद इत्यादि गीता में गाय ना उसको पर नहीं कल्याण कर दुर्गति अब दूसरे मात्रा के लिए कहेंगे आते यदि द्विमात्रेण मन से संपद्यते सोमलोकं युते सोमलोक स सोमलोकूति वर्त यदि वह साधक जिस दूसरे मात्रा की से विशिष्ट ओहकार के चिंतन करता है दूसरे मात्रा को प्रदान करके उपासना कर रहा है तब वह अंतरिक्ष लोकों को प्राप्त करेगा यजुर्वेद के अभी मानी देवता लोग उसको लेके जाएंगे कहा सोमलोक में चंद्रलोक को प्राप्त करा देंगे और वह उस लोक में अपने पुण्य के मुताबिक रह करके विभूतियों को अनुभव करके वहां से पुनः लौट जाता है पुनर् आवर्त मनुष्य लोक में लौट के आता है शरण लिया था, इसलिए यह भी लौट के क्या जन्म ही लेगा मनुष्यों में भी ब्राह्मण जन्म ही लेगा ऐसे पूर्व जैसे यहां भी समझ रहा है मात्रा, अमात्र मात्रा, दोनों मात्रा कैसे है पुनरावृत्ति वाले मार्ग है दोनों अमात्रा और वो मात्रा का ध्यान ज्यादा करेंगे जो ज्यादातर लोग करते वो मात्रा ध्यान ज्यादा ओ लंबा के खत्म कर देते ओ... मात्र ज्यादा करने वाले भी हमने देखा ओमात्र आ... ओ मात्रे कर ज़्यादा है वो मात्रा ज्यादा करते ज्यादा अस्सी प्रतिशत लोग तो वो लो मात्रा ही पंद्रह सोलह प्रतिशत वाले लोग अमात्रा दो तीन प्रतिशत है जो मा मात्र प्रधान करते और असली योगी है इन तीनों से तुरय पर टिकने वाला तीनों मात्र उच्चारण कर दिया अ थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा म मा मात्र बहुत ज्यादा कर दिया करके एकदम शांत हो गया अब वो जो अंदर नाद है वो नाद पर ध्यान और नाज भी धीरे धीरे घटेगा बिंदु रूप पाएगा, बिंदु सब कला कला से कला होगी कला से कलातीत स्थिति में स्थित होना है उस कलातीत अवस्था का ध्यान करना वो शुद्ध ब्रह्म और इसलिए ओम के बारे में नाद बिंदु परिषद वगैरह में 256 सौ छप्पन मात्रा बड़ा बड़ा उतनी मात्रा का ज्ञान नहीं किसी को तो कि इनकी तो हालत खराब है यहाँ पर दो कौन ध्यान दे तो इसलिए कहा यहां दूसरी मात्रा का ध्यान करने वाला निश्चित रूप में लौट जाएगा तो द्विमात्र मन संदात्र से विशिष्ट ओंकार का मन दूसरी मात्रा से विशिष्ट ओंकार का चिंतन करता है जो वह उस चिंतन के द्वारा मन के साथ एक हो जाता है मन के साथ एक भूत मतलब क्या? गया यहाँ परियत है उस समय वह यजुर्वेदता लो उसका सुर्खियों द्वारा उस अंतरिक्ष में विद्यमान सोमलोक की ओर ले जाते हैं और वहां सुर्खिया सोमलोक में संबंधी जन्म प्राप्त करा देती है विभूति अपने विभूति पुण्य का जो भोग है सुखादी उसका अनुभव करके वहां से वह पुरुष फिर क्या करता है पुनरावृत इस मनुष्य लोक में लौट के आता है यहां इस परिषदों पर यद्यपि एक प्राचीन टीका दी दीपिका टीका भाषण पर आंधि से पहले दीपिका टीकाकार ने कुछ गलत अर्थ किया हुआ है कई जगह किए हैं यहां विशेष क्या ले लिया द्विमात्रण का अर्थ तो दो मात्रा मैंने अ और वो दोनों से विशिष्ट ओ ऐसा उसे हिंदी वाले भी लिख दिया अंदो मात्राओं से विशिष्ट है ना मुल्क हिंदी में देख लो वो इन दो मात्राओं से विशिष्ट और नीचे वाले भी आकार और उन्न दो मात्राओं के विभाग को जानने वाला ये सब दीपिका टीका के आधार पर है हाँ दोनों मात्रा ले लिया लेकिन ऐसा नहीं वास्तव में केवल वो, वो मात्राओं आनंदी के अनुसार दीपिका के अनुसार इनका ठीक है इन आनकार का तो नहीं, नहीं। क्योंकि अगला मंत्र में जो है ना त्रिमात्रण त्रिमात्र सब विशेषण दिया विशेषण देने वहां, से वह तीनों मात्र भाषा ने कहा वह मा, विशिष्ट उसके आधार पर लोगों ने यहां क्या कल्पना कर दिया पहले वाला एक मात्र विशिष्ट दूसरे में दो मात्र विशिष्ट तीसरे में तीन मात्र विशिष्ट ऐसा तीनों ने कल्पना कर लिया लेकिन वह ठीक नहीं है क्योंकि देखो टीका में द्वितीय मात्रत्व भाग्यो द्वितीय मतृत्व द्वितीय है ना? द्वितीय मतृत्वि ओंकार तक गर्थ उकारम सकारम केवल उकार लेन को न तो मात्रा दिन अकार से पूर्व अकार के पुर्व मंत्र में कह चुके हैं अभी आकार से कोई लेन देन नहीं है अतएव द्वितीय मात्र मातृ रूपमें इसलिए आगे में ही आएगा द्वितीय मात्र रूपम ऐसे भी कहेंगे नहीं तो द्विमात्र रूपम देते द्वितीय नहीं होता ना द्वितीय प्रति क्या होता है दूसरा दो के लिए प्रति नहीं होता द्वितीय तृतीय ऐसा कहा होता है तो दूसरा तीसरा यही दो कहा होता है भाषा क्या कहते द्वितीय मातम नहीं कहते की व्याख्या भास्कर ने क्या किया द्वितीय मात्रम उसे क्या पन हो रहा है? कि दूसरा ही होना पे। कार का बारे में कह रहे तृतीय द्वितीय तृतीय विभक्ति द्वितीय द्विमात्रण द्विमात्र ओंकार लेना जिससे पहले मैं था, तो तो यहां पर भी लेना चाहिए वो द्वितीय प्रथमांत ने द्वितियातना आपको विभक्ति परिणाम करना है भाषकर अर्था उसके अंतर पुनः यदि यदि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो तो द्विमात्र मात्रा दूसरे मात्रा का विभाग के ज्ञाता है द्विमात्र विशिष्टम ओंकार विध्याय दूसरे मात्रा से विशिष्ट ओंकार का भी ध्यान करता है स्व प्राप्त के मनसी मणनीय क्योंकि मात्रा क्या। है? मात्रा दूसरी मात्रा का समन किससे है स्वप्न अवस्था पहली मात्रा का जागृत अवस्था दूसरी मात्रा का स्वप्न अवस्था से और स्वप्न अवस्था में क्या रहते हैं बाकी रहते हैं क्या नहीं इसे मन केवल रहता है इसे मन में जो है स्वप्नात्मक उसके साथ आदत आदा हो जाएगा ये जुर्मय और अभी कैसा है मन का मणनीय क्या होता है यजुर्वेद ही है मन के द्वारा मणनीय है यजुर्वेद सोमद, सोम, सोम है देवता जिसका अग्नि सोम और सूर्य तो देवता थे ना अग्नि सोम और सूर्य इसका देवता कौन है का सोम इसे सोम है देवता जिसका सोम दैवत्य संपद्यते उसके साथ एकाग्र करके एकाग्रतया एक आत्मभाव गच्छति ऐसा ध्यान करने का मतलब क्या उसके साथ आत्मा हो जाना अभी ध्यान का मतलब होता है उसके साथ ताजात्म्य अभिमान पर्यंत उसका चिंतन करना मई आकार हूं ऋग्वेद रूप हूं रिपेदारी रुप देवता हूं और मै ही तत्सबंधी अग्नि हूं ऐसा स्व के साथ आभेद कर ले रहा है इधर यहां पर उकार का मतलब हो गया उसका अभिमानी तत्सबी कौन है स्वप्रवस्था स्वप्रवस्था से मन मन से यजुर्वेद का देवता देवता सोम वा सोम ही हूं ऐसा ध्यान ध्यान करना है मात्र का ध्यान ऐसा स्व के साथ तालात्म निर्माण करता है जब उपासना करता है उस व्यक्ति को फल मिलेगा कह रहे हैं सोम देवते संपद्य दे। संपादन करता है वो एकाग्रता आत्मभाव कच्छे अत्यंत एकाग्र करके उसके साथ ऐसा हो जाएगा वो अब को प्राप्त कर जाएगा वह मई हूं संपन्न हो प्राप्त होगा यदि तो मृतो अंतरिक्षम अंतरिक्षाधारम द्वितीय मात्र रूपम द्वितीय मात्र रूप रेवीर पुण्योकम साफ सफाई पर अंतरिक्ष का आधार कौन है द्वितीय मात्रारूपम देख द्वितीय मात्रा मात्रारूपम करे द्विमात्री रूपम प्रयोग कहा द्वितीय द्वितीय मात्रारूपम अंतरिक्षाधारम अंतरिक्ष का आधार है अंतरिक्ष का जो बीच का आकाश है उसका आधार क्या है सोमलोक है यह द्वितीय मात्रा का स्वरूप है सोमलोक का विशेषण द्वितीय मात्र रूपी यजुर्वेद के द्वारा द्वितीय मात्र का संबंध से? देवताओं के द्वारा कहा ले जाया जाएगा सोमलोकम सोमलोक सोम ले जाया जाएगा के क्या होगा सौम्यम जन्म प्राप यी सोम के सदृश सोम इव सौम्यम शाखा दिप्य हो गया उसे प्रज्ञा ध्यान होकर के सौम्य एवं सौम्यम जन्म सोम देवता के सदृश शरीर वाला होकर वह वा जन्म ले लेगा और ऐसे शरीर को में देवता लोगों से प्राप्त कराएंगे और वहां प्राप्त करने करके प्रसाद करेंगे क्या सतूति मनुभ सोमलोके उस सोम सोमलोक में अपने पुण्य अनुरूप हाँ, अनुभव अनुभव करके करके का मनुष्य मनुष्य प्रति है पुनः वे इस की ओर वापस आते हैं यह तो साफ़ दिया लिख रहे दीपिकात्र उपासन मनसी संपत्ति मनग्रत चिंतन वैसे हम व्याख्यान नहीं करते और बल्कि हाँ, टिप्पण कार ने दीपिका का समर्थन किया पहला बाल्य विकल्प खंटन कर देते हैं देखिए चार नंबर टिप्पण दीपिका मदम युक्तम यथा त्रिमात्रण मात्र त्रेमेव ऐसे समर्थन कर दिए पहले दीपिका में जो कहा गया युक्त है क्योंकि आगे भाषकर क्या कहेंगे त्रिमात्रण ओंकारण कहकर के तीनों मात विशिष्ट कर दिया हाँ क्या समझ लीजिए दो मात्रा विशिष्ट पहला एक मात्रा विशिष्ट ऐसा करना ही उचित है ऐसा टिप्पण कार पहले समर्थन कर देते हैं दीपिका का आलोचना करने विचार का समाल होता है वहां त्रिमात्र ओम इतने व अक्षरण इतना विश्लेषण क्यों दिया कि यहाँ क्या बोल रहे हैं त्रिमात्रण विध्याय व एकमात्रित कहते त्रिमात्रणा कभी त्रमात्रीधे सीधे कह देते लेकिन ती यहां तीसरे पक्ष में क्या हो रहा है देखो ऊपर ये मंत्र क्या लिख रहेतम त्रिमात्रण परम पुरुषम अभिध्याशेषण बोल रहे विशेषणों तो में कोई तात्पर्य है तीनों देंगे, हाँ मिला करके लेकिन वहां उन दो में ऐसा नहीं हो सकता बाद इस बातवा बात ये पुंडम त्रिमात्री तृतीयमात्र अवांत्रिवक्षायावक्षा उपगम्य तन्मात्र सूर्य सामने निवर्तते ओत्र मृत्युम आनाकृति समग्र ओंकार अवगमनस्तु पर ईक्षत व्याख्येय अत कर्णचाहिए कदनर एक मे तृतीय मात्र को लेना इसलिए तृतीय मात्रा को कर लेना भी मात्रा न कर। मात्रायं मात्रायं इस तरह से अवांतर विवक्षा को स्वीकार करके त्र मनुष्य केवल म मात्र अवलंबन करके वो सूर्य को प्राप्त कर जाता है और वहां से वो लौटता है ऐसा वहां से वो लौटता वहां जाने के बजे परम पुरुष अभिध्या पर ब्रह्म का ध्यान करता है तो क्रम मुक्ति को प्राप्त होता है मानी यहां से जाएगा ब्रम लो वहां से वो मुक्त हुआ क्रम मुक्ति होगी सत्य मुक्ति ओम से होने वाला नहीं इसलिए आगे कहता है ये तीनों मात्रे कैसी है मृत्यु मध्य तीनों मात्रा मृत्यु मध्य मृत्यु प्राय है मानी विनाशी फल वाले है ये आगे कहेंगे छठे मंत्र में इसलिए इनका गाना है कि भाई ये जो है ना दोनों तरह से आप ले सकते हैं या तो दीपिका को ठीक कहा समझ लो या बासिका विशेषण की चर्चा जुटी है उसके आधार पर आप क्या मानना चाहिए कि नहीं पहले में एक मात्रा दूसरे में दूसरी मात्रा या तीसरे में तीसरी मात्रा केवल लेना और उसके बाद जब क्या करना जब परपुरुष ध्यान की बात आती है वहां तीनों को इकट्ठा करके करना तीसरा प्रधान पहले में केवल पहली प्रधान। में प्रधान दूसरे में ऊ प्रधान, तीसरे में प्रधान और चौथी प्रक्रिया क्या है तीनों बोल रहा हूं तो म प्रधान बोल रहा हूं और तीनों में पहुंचने की कोशिश है वो लेना चाहिए इस तरह से इनका कहना है देखिये आप व्या विचार करेंगे टीका वगैरह में काफी विचार है इस विषय में इसीलिए क्या लेना कैसा लेना समझाएंगे इस प्रसकार सुधिक करके उसी उपास प्रभ्रम प्राप्ति का विधान कर रहे देखिए पुनरेतृण परम पुरुषमी सैश सूर्य सपन्न यहा पादोद्रस्वशा विच्यत एवं वैस पाप विमुक्त स सा साम भी ब्रह्मोकम स एक तीवघना पराशमीक्षत सदतौ श्लोकोद तो पुनरेतन त्रिमात्र वक्षरेना। जो कोई पुरुष पुनः तो पुनः परंतु इस ओम को त्रिमात्रा से विशिष्ट कर त्रिमात्रो मित्र तीन मात्राओं से विशिष्ट करके त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्ट है न ऐसा भाषा कर कहेंगे तृतीय मात्र नहीं कहेंगे भाष्यकार कर यहां तृतीय तीय प्रत्ये प्रयोग कर रहे हैं केवल त्रिमात्र विषय विज्ञान विशिष्ट हम हैं इस तीनों मात्र ले रहे ओम इस तक प्रतीक रूप से परम पुरुष उपासना करता है ओम इति अक्षर के द्वारा उस परम पुरुष का विद्यायन करता है स वह व्यक्ति क्या हो जाएगा तेज से सूर्य संपन्न हो तेजोमय जो सूर्य उस लोक में उपस्थित हो जाता है वहां पहुंच जाता है वहां पहुंचकर लेता है हर कुछ सांप है, हर साल छह साल, साल कुछ साल बारह साल में एक बार छोड़ते हैं अलग है, जाती उनकी तो जैसे वो अपने चमड़ा को छोड़ के निकल जाते चमड़ा बाहर लटकारा जाता है घर के जो बिल के बाहर ही बाहर दिखते थोड़ा सा और जैसे अंदर चला तो इस ढंग से चलता है वो बाहर फंस जाता है वो वो अंदर चला जाता है वो छोड़ दे के को वो अंदर चला गया और थोड़ा वहां की हल्की गर्म गर्मी और हल्की हवा वगैरह से वो उसके जो नया चमड़ा है ढंग से जो हो जाता है तो भाग जाता है सीधा आएगा तो फिर नया चमड़ा फट जाएगा मर जाएगा इस अंदर वो चुप बैठ धीरे धीरे हवा और गर्मी वगैरह से वो तैयार हो जाता है तब तो बात तो जैसे वो छोड़ देता है आप क्या करेंगे आप कौन सी चमड़ा छोड़ने जा रहे हैं कहते हैं पाप मना मुक्त हो। एवं हैसा वह साधक क्या करता है पापों से मुक्त होकर के साम्य दे वैसे वह उपासक निश्चित संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है फिर तो वह साम से वेदिमान देवताओं के द्वारा ऊपर की ओर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है सहित परम परिशम वहां पर इस जीव घन से उत्कृष्ट हृदय भी गुफा में जो स्थित पूरी संयम हृदय भी गुफा में जो बैठा हुआ है ऐसा जो परम पुरुषम पराग भी परम पर, भी पर तो परम पुरुष उसको उसका क्या करते वो ईक्ष दर्शन करता है अनुभव करता है इसी विषय में ये आगे कहे जल दो मंत्र भी अनुवाद करते हैं कर्मपदेश अधिकरण ब्रह्म सूत्र में इस मंत्र बड़ा विचार किया है प्रथम अध्याय तीसरे पाद तेरवा अधिकरण है सूत्र भी है कर्म विपदेश से भाष्यम यह पुनरेतम ओंकारषय देखो तृतीय मात्रा, मात्रा है क्या कह कहतेषय विज्ञान विशिष्ट ओम क्षेत्र परम सूर्यातर्गत पुरुषण प्रतीक अभिध्या तीन मात्र है विषय जिसका विज्ञान से विशिष्ट ओम इस अक्षर के द्वारा उस परम जो सूर्यांतर्गत जो परम पुरुष है उसी का प्रतीक प्रतीक रूप करता है ज्ञानगिरी देख लीजिए इसलिए थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा विज्ञान विषय कृत कर तीनों मात्राएं उनके विज्ञा विशे, विशे, विशे, विज्ञान विषय कर लिए है उन तीनों को मात्र त्रयात्म ज्ञाते न मात्रा कर अवय होता है तीसरे कहते हैं यहां पर जो है ज्ञाती पूर्व तथा त्रिमात्रण तृतीय मात्रा मकार उचित भ्रम वारित यह समझे त्रिमात्रण कहने से केवल तीसरा मात्र मकार मत्र मात्र को तो उस भ्रम को निवारण करने के लिए भाषाकार ने यहां पर कहा अक्षर वह भाष्यकार ने स्पष्ट करने के लिए क्या दिया विशेषण मंत्र में क्या था अक्षरे विशेषण दिया जो पहले नहीं दिए थे कभी यहां के विशेषण दे रहे हैं वह विशेषण से ज्ञापन होता है वह अक्षर दिया अवमति मिली हुए को केवल मतलब नहीं है केवल आने केवल केवल मे का असमुदित अक्षर अच्छा है कि वो एक स्वतंत्र अक्षर अच्छा है भले उसने अव कह दे रहे हैं वास्तव में है क्या वहां अवधातु अव एक धातु है जिसे ओम बना व्याकरण के अनुसार अवधातु का उन्तीस अर्थ एक तो अर्थ नहीं है ट्वेंटी नाइन मीनिंग व्याकरण धातु पाठ में वह जाया, जहां आया आप देखें उसमें उन्नति सर्दिराया है उस धातु से आपने प्रत्यय करेंगे तब क्या होगा ओ बनता है वहां का समस्त होगा पूर्व पे हो जाएगा सब कुछ कार्य होकर के वो बनता है ओ वह स्वतंत्र एक अक्षर बन गया इसीलिए वो, वो खुद ही एक अक्षर है वो भले उसके अंदर अपा हुआ है लेकिन खुद ही एक अक्षर है और यह विशेषण प्रयोग दिया अक्षरेण ना उसे ज्ञापन होता है तीनों मात्रा से विशिष्ट करके करना है एक मात्रा से पूर्व तत्तन मात्रा प्रधान ओंकार करते हैं इसलिए पूर्व में क्या हुआ था तत्तन एक एक मात्रा कोई प्रधान रूपण में कह दिया गया था मत है यही वही विशेषण अनुपन्नम जब यह सिद्धांत है यहां पर विशेषण जो देना उचित नहीं था ओंकार का श्रवण करने से कुछ लोगों का कहना था ओंकार प्रतीक नहीं है तथा कर्म दिया द्वितिया यदि प्रतीक होता तो द्वितीय व्यक्ति होनी चाहिए जैसे यहाँ देख लीजिए पहले दो बार ंत लिया है बाद में दो बार लिया, पहले में क्या था, था। उससे पहले दिया। उसे पहले क्या लिया उन्होंने प्रश्न में प्रायणात ओमकार पहला मंत्र में देखो ओमकार द्वितीय है ना ओंकार अविध्यायित और तीसरे मंत्र में एकमात्रम अभिध्यायित एकमात्रम द्वितीयांत है ना और यहां करके क्या किया चौथे मंत्र में द्विमात्रण पांचवें मंत्र में त्रिमात्रेण दो बार प्रथमांत द्वितियां कर दिया और दो बार तृतींत ले लिया है पहले दो बार को लेकर के आपने प्रतीक बल कहा तो है करके इन तृतीयांक पक्ष में क्या होगा या तो शिव करो तृतीयांत बना लो अच्छा तृतीय संपुद उपासना पड़ेगी तो संपदना है ना फिर प्रतीक कर दो कहीं तृतीय को संपद कर दो ये तो हो नहीं सकता कर्ण तो कर्ण ही है साधन को टीम आएगा कर्म तो कर्म ही है विषय ग्रहण होगा दोनों समान कैसे हो सकता है प्रतिका तो तब क्या होगा अधायक तृतीयाबला किंत अभी कर्णीया गया भाषा का प्रतीक आलम प्रकृत ओंकार प्रतीक अभी या विधान अभिधेय का भेद करता हुआ कथन तो नहीं है, किंतु भी, भी जो द्वितीय तृतीय थी वह द्वितीय अर्थ में ही थी यात्रण में जो तृतीय है यह भी द्वितीय अर्थ में ही समझना प्रतीकत्व नहीं ग्रहण करना चाहिए ऐसा भाष्य कारण व्याख्या से स्पष्ट